Oh um. सहनों नह वी तेजस्विना वै तेजस्वीन तमस्त मिते वेदान दर्शन की 50वीं कक्षा वेदान दर्शन के द्वितीय अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है पीछे हमने देखा था सूत्रकार ने बताया कि आकाश की उत्पत्ति होती है उससे संबंधित बातें बताई और सृष्टि की उत्पत्ति में क्रमशः किन किन भूतों की उत्पत्ति होती है उसको भी इन्होंने बताया और जहां पर जल से अन्न की उत्पत्ति की बात कही वहां भी बताया कि यहाँ अन्न का मतलब पृथ्वी ही लिया जाना चाहिए वही क्रम से प्राप्त है अधिकरण वही है अन्य चीजें भी रूप वाली हैं, वो भी वही हैं उसी तरह की हैं और भिन्न शब्दों से भी ये पता लगता है यानी अन्य प्रमाणों से शब्द प्रमाणों से भी पता लगता है कि जल से जल के बाद में पृथ्वी उत्पन्न होती है तो यहाँ तक का पाठ हुआ था किसी को पीछे पूछना है तो पूछ सकते हैं जी एक संख्या 131 सूत्र संख्या 12 ख ये अधिकरण रूप शब्दांतरे भा हाँ। जी इसकी जो पहली व्याख्या है उसको एक बार स्पष्ट कर दीजिए अधिकरण हो गया प्रकरण अधिकरण रूप मतलब प्रकरणानुरूप प्रकरण के अनुरूप प्रकरण के अनुकूल और वो अधिकरण या प्रकरण क्या है सृष्टि उत्पत्ति सृष्टि का क्रम तो उसके अनुरूप अधिकरण के अनुरूप शब्दांतरों से प्रकरण के अनुरूप अन्य शब्द क्या है तेज और आप यानी भूतों की दृष्टि से वो ये सृष्टि क्रम के अनुरूप वहां शब्दांतर है तेज और आप तो बस उसके साथ साथ ही यहां पर अन्न का मतलब पृथ्वी लिया जाएगा इतना होता तो। और कोई तो आगे देखते हैं अब परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया तो ये कैसे पता लगे शास्त्र के द्वारा कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे यह पता लगता है कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया उस कथन को वाच वचन को कि यह वचन आया इससे पता लग जाता है कि परमात्मा ने बनाया और परमात्मा ने इस सृष्टि को कैसे बनाया उसका स्वरूप क्या है लिंग क्या है कि परमात्मा ने ऐसे बनाया ऐसे बनाया वो अब इस सूत्र में बताया जा रहा है तेरहवा सूत्र है द्वितीय अध्याय के तृतीय पाठ का और पुस्तक में पृष्ठ संख्या है 132। सूत्र है तद अभिध्यानाथ एवं तु तलिंगात तल सदअभिध्यानात् उनके पृथ्वी आदि का अभिध्यान करने से अभिध्यान का मतलब उनको लक्षित करके संकल्प करने से इक्षण करने से यही उस परमात्मा का लेंगे और इससे पता लगता है कि उस परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो ऐसे बनाई उसकी सृष्टि का क्रम क्या है कि उसने परमाणुओं को पकड़ा पकड़ के ये किया और वो किया ये जो हम कई बार परिकल्पना करते हैं फिर हाथ पैर की परिकल्पना करते हैं तो हाथ पैर तो है नहीं उसके और कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया मूल प्रकृति थी सतुरस्तम्भ तो परमात्मा ने उनको जोड़ा तो होगा इधर से उठा के इधर लिया होगा इधर से लिया होगा इसको यहां किया होगा कुछ तो उसने क्या किया वहां पर तो उसने अपनी शक्ति लगा लगा करके जोड़ा क्या किया तो उसके प्रसंग में यह कहा जाता है उसने तो बस अभी किया किया संकल्प किया इच्छा मात्र की बस इच्छा की और उससे वैसा हो गया ये इसके अति सौकर उसकी क्रीड़ा के समान सरल होने के कारण उसकी शक्ति इतनी अधिक है देखे बस उसका काम कैसे होता है बस वो सोचता है और होता है अभिध्यान मात्र है बस यही उसके निर्माण का स्वरूप है ऐसे बस वो बना देता है उठक बैठक करे इधर से उधर चीज को लाए करे खुद इधर उधर कुछ आलोडित विलोडित हो कुछ ऐसा पकड़ पकड़ के लाए ऐसा कुछ नहीं है बस वो अभिध्यान करता है अभिध्यान शब्द वहां भी आया योगदर्शन में इसमें भी आया तो उसके संकल्प मात्र हैं ईश्वरस्तम स्तम अनुगृना अभिध्यान मात्र ईश्वर प्रणिधान जिनका होता है उनको वो अभिध्यान मात्र से अनुग्रहित कर देता है उसको जो चाहिए वो दे देता है मिल जाता है उसको इत्यादि जो कथन है तो तद अभिध्या देव तो तलिंगात और ये लिंग शास्त्रों में मिलते हैं यानी वो वचन शास्त्रों में संकेत हमें मिलते हैं से उसि का रचयिता है बस यही उसका स्वरूप बनता है कैसे बनाया उसने सृष्टि को देखिए तेम पृथ्वी नाम भूता नाम अभिध्यानम तद अभिध्यादी तो भूतों को समस्त कार्य जगत आ गया अभिध्यानम अभिध्यानम को खोला अभिक्षण अभिईक्षणम चारों ओर से अच्छी तरह से ईक्षण उसकी उसका ईक्षण उसका संकल्प कितना व्यापक होगा भी क्षण जो कहा हम जो इच्छा करते हैं हम कितनी बड़ी इच्छा कर सकते हैं क्या इच्छा कर सकते हैं भाई हम तो किसी एक चीज की इच्छा करेंगे दो, दो की इच्छा करेंगे और वृद्ध कुमारी न्याय लगाएंगे तो चलो एक में कई इच्छाएं ले आएंगे ठीक है वृद्ध कुमारी न्याय सुनाए नहीं व्याकरण में तो बहुत प्रसिद्ध है तो एक से प्रसन्न होकर के देवता ने काकी वर मांगो एक वृद्धा थी तो वर एक ही मांगना था केवल लेकिन उसको चाहिए कई चीजें थी तो बोले मैं अपने पोते को चांदी के कटोरे में दूध पीते हुए देखो एक ही तो मांगा है ना न उसने इच्छा एक की लेकिन कितनी चीजें जोड़ ली उसने उसने जवानी भी मांग ली उसने पति भी मांग लिया उसने पुत्र भी मांग लिया और पुत्र का भी विवाह हो गया पोता भी मांग लिया और चांदी के कटोरे में तो संपन्न लोग ही पी सकते हैं और दूध पी रहे तो संपन्नता भी मांग ली धनता ने भी मांग लिया सब कुशलता मांग ली मांगा तो एक इच्छा तो एक की लेकिन उसमें बहुत सारी थी तो हम कितनी इच्छा कर सकते हैं चलो ये थोड़ी सी बुद्धिमती थी उसने बहुत सारी चीजें मांग ली और, और क्या करेंगे हम कितनी सी करेंगे इच्छा हम नहीं परमात्मा इतनी जीवों को बनाता है कर्मफल देता है इतनी सृष्टि बनाता है वो सारा का सारा ईक्षण उसका सारा एक साथ होता है एक ही बार में सारी चीजें समेट ली जाती है ऐसा उसका तो अभिक्षण अभिध्यानम अभिक्षणम तद अभिध्यानम उसका अभिध्यान यही तो तद अभिध्यानाथ इसमें पंचमी ले आए तद अभिध्यानाथ उसको खोला तद अभिक्षणात उसको खोल दिया तल लक्ष्य संकल्पात उसको लक्षित करके जो संकल्प किया है जो चीजें बनानी हैं उसको लक्षित करके कि ये बन जाए ये बननी चाहिए ऐसा करके उसने संकल्प किया सर्जन क्रियायाम तान अभिध्या ही परमात्मा सज्जन क्रिया में परमात्मा उनका अभिध्यान करता है बस अतः स एवं तेषा स्रष्टा चूंकि वो अभिध्यान करता है इसलिए वही स्रष्टा है परमात्मा को सृष्टा क्यों मानेंगे क्योंकि वो अभिध्यान करता है और तो कोई नहीं है और तो कोई आ, सक्रिय था ही नहीं वहां पर जीवात्मा जीवात्माएं सक्रिय थी नहीं वही करता है तो ये परमात्मा के कर्तव को भी द्योतित करता है चिन्हित करता है तलिंगात तस् परमात्मा लिंगम ही तत्र सर्जन क्रियायाम क्ष क्षणम स्पष्टम विद्य तो परमात्मा का ये लिंग सर्जन क्रिया में जो ईक्षण है वो स्पष्ट ही शास्त्रों के अंदर वर्णित मिलता है जिसके लिए इन्होंने कुछ वचन दिए हैं छंदों के कहे पहला तथा क्षतः बहुस्याम प्रजा उसने ई किया कि मैं बहुत हो जाऊं एक से अभी तो मैं अकेला हूं तो मैं बहुत हो जाऊं यानी मैं प्रजाओं वाला हो जाऊं जिनको मैंने उत्पन्न किया उन वाला हो जाऊं तभी वचन से देखने लगेंगे तो लगेगा कि एक था और एक से अनेक हो गया तो परमात्मा के ही अंश हुए ना सब एक ही था वो एक से अनेक हो गए तो उसी परमात्मा के अंश हुए ना ये सारे के सारे तो शास्त्र भी कह रहे हैं आत्मा भी ले लेंगे और ये कार्य जगत भी सारा का सारा उसी का ही अंश है तो उसमें पूरे सबको देखते हुए क्या अर्थ निकलत निकलता है इसका या निकालते हैं कि मैं एक एक है मतलब मैं सक्रिय रूप से एक हूं और बाकी भी सक्रिय हो जाए प्रकृति भी सक्रिय हो जाएगी कार्य रूप में और जीवात्माएं भी जब शरीर से संयुक्त होंगी तो वो भी सक्रिय हो जाएंगे <clears throat> सक्रिय का मतलब है वो ज्ञान वाली हो जाएंगी इच्छा प्रयत्न करेंगी पुरुषार्थ करेंगी कर्म कर्म करेंगे फल भोगेंगी इस रूप में वो हो जाएंगी यही उसकी संताने हो जाएंगी तो तद एक बहुश्याम प्रजा सो अकामयता बहुश्याम प्रजाप्त अस्त्र जता ये है। भाव वही है कि उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं प्रजाओं वाला हो जाऊं और उसने तप को तप करके इदम सर्वम अस्त्र जता ये सब कुछ उसने रचा यदिदम किंच ये जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है इस सबको उसने रच दिया उसने निर्माण कर दिया और प्रमाण दे रहे हैं छंदोगे का से यम देवता इक्षता उस देवता ने ईक्षण किया वो देवता यानी परमात्मा परम देवता हंत अहम इमास तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी कि मैं निश्चय ही इन तीन देवताओं को तीन देवता है यहां पर सत्वरस्तम इनको अनेन जीवात्मा अनुप्रविश्य जीवात्मा के साथ में प्रविष्ट करा जीवात्मा को इनके साथ में जोड़ करके और नाम और रूप मैं विभक्त कर दूं, भिन्न बेन भिन्न नाम और भिन्न बेन भिन्न रूप के प्रकट कर दूं मैं यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए अथचयत और अथचय्यो अन्य भी मिलता है कौन सा अभी तक जो ईक्षण की बात आई जितने वचन हमने देखे इसमें तो ई उस चेतन परमात्मा के द्वारा दर्शाया गया कि परमात्मा ने किया लेकिन दूसरा उदाहरण दे रहे ई क्षण तो यहां भी आए अथचयत तेजा अक्षता क्षणता उस तेज ने ईक्षण किया जलों ने ईक्षण किया जल ने ईक्षण किया तो यहां पर जड़ों में भी ईक्षण दिखाया गया है तो प्रश्न उठेगा कि यदि ईक्षण ही ये अभिध्यान ही उसका लिंग है परमात्मा का तो ये तो जड़ में भी शास्त्र में कहा गया है तो उसके संदर्भ में साथ में स्पष्टीकरण करते हुए चल रहे हैं स्मरण करा रहे हैं कि इस विषय में हमने पहले कह दिया है तो कह रहे तत्तेज एक क्षत ता इत्यादि प्रयोग अस्तु खु ये आलंकारिक प्रयोग है प्रयोग है कैसे उत्तम ही पूर्वम सूत्रकार ने यानी यही व्यास जी ने पहले सूत्र बनाया था अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगति भ्याम दो एक पांच में पीछे हम देख चुके हैं वहां यही था तत्तेज एक था आपा एक इन्हीं वचनों को लेकर के वहां संदेह था और उस सूत्र के द्वारा समाधान किया गया था तो ये तो अभिमानी व्यपदेश है आलंकारिक गौण कथन है आरोपण मात्र है उनमें इक्षण का तो तथा स एव परमात्मा अंतरयामी रूपे न अवतिष्ठते जिन जिन-जिन में इक्षण की बात कही गई है तेज और जल में वहां भी परमात्मा अंतर्यामी रूप में विद्यमान है तो यहां पर विशेष अनुगतिभ्याम का मतलब लिया जाता है विशेष मतलब उनसे अलग ये जो तत्व बताए गए हैं जिनमें ईक्षण कहा गया उनसे वो अलग है और अनुगति मतलब उनके अंतर रहता हुआ एक तरह से वही इक्षण कर रहा है सूर्य इक्षण कर रहा है कि मैं सबको तपाऊं इसका तात्पर्य कि परमात्मा इक्षण कर रहा है वहां पर तो उसकी पुष्टि के लिए कहा यथाच उक्तम यो अबसु तिष्ठन अद्भ्यो अंतरो जो जलों में रहता हुआ जलों से भिन्न है ये सा आप यो आपो अंतरो मैती और जल जिसका शरीर है और जो जल के अंदर रहता हुआ उसका नियमन करता है उसको संचालित करता है यो अग्नोतिष्ठन अग्नि अंतरो उसी तरह से है जो अग्नि में रहता हुआ अग्नि से भिन्न है अग्नि शरीरम जिसका अग्नि शरीर है यो अग्निम अंतरो यमाती जो अग्नि के अंदर रहता हुआ उसका नियमन करता है तो तस्मात्म सर्वेशा स्रष्टा स परमात्मा एवं अस्थि तो सबका सृष्टा परमात्मा ये तो बार बार ये लगेगा कि भाई आप लोग कहते हैं कि फिर ये प्रकरण फैले कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया वो तो शुरू में ही कह दिया था जन्मादेश से ये था फिर यहां पर किया लेकिन यहां उस सृष्टि का रचयिता बताते हुए उसका लिंग अभिध्यान ये विशेष रूप से कहा गया ये परमात्मा का सृष्टि रचन का स्वरूप क्या है बस वो विचार करता है यानी संकल्प करता है ईक्षण करता है बस उतने मात्र से वो कार्य होने लगते हैं ऐसी ही उसकी विचित्र शक्ति है तो अभी जो पीछे हुआ उत्पत्ति का क्रम अब आगे चौदवे सूत्र की भूमिका में कहा उक्ता कलू उत्पत्ति क्रमो अथा अपरो लय क्रम सृष्टि की उत्पत्ति को क्रमशः बताया अब इसका लय का क्रम पीछे पीछे पीछे पीछे कैसे जाएगा उसको यहाँ पर बताया जा रहा है वो कैसे जानेंगे कैसे उसका क्रम लेंगे तो चौदवें सूत्र में कहा विपर्य तो क्रमों अथा विपरीत क्रम से उल्टा उसको क्रम मान लेंगे जो कि युक्ति से सिद्ध होता है युक्ति से सिद्ध होता है और शास्त्र से सिद्ध होता है, उपपत्यते सिद्ध होता ही भाष्य अतो अस्माद उत्पत्ति क्रमात् क्रमो अपरो लय इस उत्पत्ति क्रम से भिन्न क्रम कौन सा है लय का क्रम है सतु विपरी प्रतिलोम खलु उपपत्यते वो विपरीत क्रम से प्रतिलोम से उपपन्न होता है सिद्धि युक्ति तास्त्रतः युक्ति से और शास्त्र से अनुम अनुलोम विलोम तो समझते ही है आप ये जो लिखा है ना विपर्य है ना प्रतिलोम प्रतिलोम है ना प्रतिलोम पहले बताया था आपको शरीर के लोम होते हैं ना रोए वो जिस तरफ झुके हुए होते हैं उस तरफ यूं हाथ फेरेंगे तो ये अनुलोम कहलाएगा और उसके विपरीत करेंगे तो प्रतिलोम कर, कहलाएगा विलोम भी कहते हैं प्रतिलोम बोलते हैं विलोम हाँ, विपरीत अर्थ होता है प्रतिलोम होता है अनुलोम गति और विलोम गति ये भी है अब मान लो आतों की गति हमारी स्वभावता नीचे की तरफ है ऊपर से नीचे की तरफ है ये उसका अनुलोम है और प्रतिलोम ऊपर होने लगे उल्टी आने लगे विपरीत चलने लगे तो यही प्रतिलोम हो जाएगा विपरीत भी वो विपरीत हो जाएगा अनुलोम हाँ हाँ प्रणायाम भी जो अनुलोम विलोम या अनुलोम विलोम बोलते हैं उसको तो एक तरफ यूं गए तो उसके विपरीत जब हैं विपरीत जो है तो वैसे तो लोम मतलब रोएं से संबंधित है लेकिन योग रूट कह लीजिए उससे फिर यहां पर भी इस तरह का प्रयोग होने लग गया और वैसे नाक के रोएं की दृष्टि से देखे तो विपरीत लगेगा वो <laughs> नाक के रोहित तो नीचे की तरफ रहते ना हम इधर से यूं लेंगे तो क्या कहेंगे उसको विलोम होगा और ये अनुलोम होगा और इधर से फिर लेंगे फिर यह विलोम होगा और ये फिर आ, वो तो अलग क्रम बन जाएगा वहां उस रोएं की तरह से नहीं देखा जा रहा है लोम की बाल की तरह से नहीं देखा जा रहा तो विपर्य ना प्रतिलोम है ना खलु उपपद्यते पद्य दो तरह से सिद्ध होता है युक्तिता है पहले युक्ति से सिद्ध कर बताएंगे कि युक्तित तावत युक्ति से कैसे सिद्ध होता है तो सोपान आरोहणम् आरोहण ये न क्रमेण क्रियते थे तद विपरीत तो न प्रतिलोमे न किला तस्य अवरोहणम् क्रियते एक युक्ति की सीढ़ी से चढ़ते तो चढ़ते चर, समय जिस क्रम से हम जाते हैं अब उतरेंगे तो उसके विपरीत क्रम से ही तो आएंगे एक दो तीन पंद्रह और पंद्रह से चौदह तेरह ऐसे नीचे नीचे आएंगे तो ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो प्रलय भी ऐसे ही होगा युक्ति दे रहे हैं इति लोके दृश्यते ही लोक में देखा जाता है दूसरा उदाहरण देना है तथा कार्पासंशुभ्यंतव कपास के छोटे छोटे अंशों से तंतु बनेंगे तंतुभ्य सूत्रा तंतुओं से धागे बनेंगे सूत्राणी निर्मियन्ते सूत्रे वस्त्रम वस्त्र और धागों से कपड़ा बनता है निचार का क्रम बताया विपरीत करेंगे इत वस्त्र उत्पत्ति क्रम ये उत्पत्ति का क्रम है तद वैपरीत्य तस्त्र से लय क्रमो नाश क्रम उपल्यते विपरीत क्रम से नाश हो जाएगा कैसे यद वस्त्र विनाशात सूत्राणी शिष्यंत कपड़ा नष्ट होगा तो धागे बच जाएंगे सूत्र विनाशात तंतु वो धागों को भी नष्ट करेंगे तो उसके रेशे बच जाएंगे और तंतु विनाशात उसके रेशे समाप्त हो गए तो कपास के छोटे छोटे खंड बच जाएंगे इति से लय क्रम तदु तदुत्पाद क्रम वैपरीत्य तो लय क्रम क्या होता है उत्पत्ति के विपरीत वाला होता है तो इसलिए सूत्र में कहा था विपर्य ने तो क्रमो विपर्य से उसको लगा लेंगे तदव अत्र पृथ्वी अपसु पृथ्वी जल में लीन होती है आपो अग्नौ जल अग्नि में अग्निर्वाय अग्निवायु में वायु आकाशे वायु आकाश में और आकाश परे ब्रह्मणी प्रलीयते और आकाश पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है ये जो उत्पत्ति क्रम है ये महाभूतों तक के लिए कहा गया है इतना ही कहना अपेक्षित इसलिए आकाश के बाद सीधे परमात्मा आ गया उसके आगे की प्रक्रिया नहीं आई महाभूतों तक ही ये यहाँ पर अपेक्षित था वक्ता का अभिप्राय कहने का तो ये तो हुआ युक्ति से और शास्त्र शास्त्र में भी इस बात को कहा गया है तो वचनों को उद्धत किया एवं एवा सौम्य अन्य शुंगे ना आपो मूलम अन्विच्छ हे सौम्य उसको बता रहे हैं अन्ना अन्ने ना अन्न कौन मतलब है तो कष्ट में क्या पृथ्वी स्थानीय ना अन्न का मतलब पृथ्वी स्थानीय अब यहां जो हम पीछे भी देख करके आए थे कि आपा से अन्न की उत्पत्ति की तो अन्न मतलब तो ये यवादी हैं वो नहीं पृथ्वी का ग्रहण है इससे भी देखो पता लगता है कि अन्न का मतलब पृथ्वी है अन्न का जो कारण है उसको अन्न के रूप में कह दिया गया पृथ्वी कारण है अन्न कार्य है धान आदि जो है वो कार्य है तो कई बार कारण को कार्य के नाम से भी कह दिया जाता है ये तो कथन में ऐसा प्रयोग देखा जाता है ऐसा भाषा में तो एवं एवं खलु सोम्य अन्न शुंगे अन्न रूपी अंकुर से आपो मूलम अन्विच्छ जल रूपी जड़ को खोजे ढूंढे शुंग कहते हैं अंकुर को ऊपर जो निकलता है अंकुर फूटता है तो अंकुर को देख करके जड़ को जड़ तक पहुंच जाते हैं अब मैं किसी पौधे की जड़ लेनी हो तो कैसे पहुंचेंगे हम उस तक हम तो उसके अंकुर पे देखते हैं बाहर ऊपर पौधा उगा हुआ है उसको देख के फिर नीचे जड़ पे पहुंच जाते हैं अंकुर से जड़ तक पहुंच जाते हैं कार्य से कारण तक पहुंच जाते हैं तो अन्न इस शुंग के द्वारा पृथ्वी रूपी शुंग के द्वारा मूल जल के मूल को ढूंढे फिर अदभी सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छा उसी क्रम से कहा कि जल को भी फिर अंकुर की तरह से मान करके शुंग के रूप में उसके द्वारा तेज रूपी मूल का मूल की खोज करेंगे फिर और उसके मूल में चले जाएंगे फिर तेजसा सा सौम्य शुंगे न सन्मूलम्छ अनविच्छा और तेज को भी अंकुर के रूप में मान करके फिर सतमूल की इच्छा करेंगे सतमतलब यहां पर परमात्मा लिया गया क्योंकि तो यहां उत्पत्ति में तेज जल और पृथ्वी इन्हीं तीनों का क्रम लिया गया था आकाश और वायु को छोड़ा गया था ये एक अलग क्रम बना चांदो के का तो इससे भी पता लगता है कि कैसे पीछे की तरफ जा रहे विपरीत क्रम बताया जा रहा है जगत प्रतिष्ठा अगला दे रहे हैं महाभारत का वचन जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथ्व्यप सुप्रलीयते ज्योतिष्याप प्रलियंत ज्योतिरवायु प्रलीयते तहेते वर्षे जगत प्रतिष्ठा पृथ्वी जगत की प्रतिष्ठा जगत संपूर्ण का गतिशीलता इनका आधार जो ये पृथ्वी है हम सबका आधार वो अपसु प्रलीयते वो जल में लीन हो जाती है ज्योतिषी आप और जल है वो अग्नि के अंदर ज्योति में प्रलियते नष्ट होते हैं विलीन होते हैं और ज्योतिर्वायु प्रलिय थे अग्नि जो है वो वायु में प्रलीन होती है महाभारत का वचन है विपरीत क्रम से बताया गया जो प्रलय होता है हमारे मन में परिकल्पना हो सकती है कि नष्ट करने तो नष्ट में तो क्या है कोई क्रम नहीं बनाने में तो क्रम रखना पड़ता है मकान बनाया तो उसका एक क्रम होता है कि पहले नीचे नींव बनाएंगे फिर ये दीवारें बनाएंगे फिर छत बनाएंगे ऊपर बनाएंगे एक क्रम लेकर के चलते हैं दीवार में भी नीचे का खंबा भी है तो पहले नीचे का भाग फिर ऊपर का भाग ऊपर का भाग और तोड़ते समय तोड़ते समय तो नीचे से भी तोड़ देते हैं सीधे तोड़ दो तो, कोई जरूरी नहीं है कि उसी क्रम से तोड़ेंगे नीचे से भी तोड़ते हैं आजकल जो बड़े बड़े पुल और बड़ी-बड़ी भवन तोड़े जाते हैं विस्फोट से उड़ाए जाते हैं वो क्या करते हैं नीचे भी विस्फोटक लगा देते हैं और उसको विस्फोटित करते हैं तो वो नीचे से टूटता है वो बाकी तो अपने आप गिर जाता है नीचे ढह जाता है इधर उधर उसको सारे को ऊपर से एक एक उसी क्रम से तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे ही कपड़ा या और कोई चीज हमने बनाई है और उसको तोड़ना हो तो हम वैसे ही तोडना तोड़ते हैं एक एक धागा जैसे बनाया था वैसे ही एक एक तोड़ना निकालते हैं बहुत सारे स्थानों में कुछ चीजों में हो सकता है और स्वेटर बुना हुआ है और उसको खोलना है तो जैसे खींचते जाओ ना तो उधरता जाता है वो तो वही क्रम हो गया अभिपरीत क्रम लेकिन वैसे कैसे भी नष्ट कर सकते हैं हम किसी चीज को तो लोक में ऐसा देखा जाता है विनाश के समय बहुत सारी चीजें उसमें कोई क्रम नहीं होता है वैसे ही सीधा नष्ट कर देते हैं पहले ऊपर का या नीचे का या पहले क्या बना है क्या बना है उसके बिना बस नष्ट तो कहीं से भी हो जाता है तो ये जो संसार बना हुआ है ये कैसे नष्ट होगा ऐसे ही बिना क्रम के नष्ट होगा तो उसके लिए यह है कि नहीं जिस क्रम से बना है ये चूंकि तत्वांतर है वो होगा ये जो चीजें बनी हुई है पर्वत है ये मोटी मोटी चीजें ये तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी ये तो इधर से उधर होते केवल पत्थर टूटे पर्वत इधर से उधर गया पानी इधर से उधर गया केवल स्थानांतरित तो हुआ महाभूतों तो न टूटे उसके अंदर तो सृष्टि उत्पत्ति में जो तत्वांतर था महाभूतों तक का निर्माण था प्रलय जब होगी तो उसमें क्रमशय होता है उसी क्रम से प्रलय होगा यू ही केवल एक साथ सारा नष्ट होकर सत्वर स्तंभ में पहुंच जाएगा यह नहीं होगा उस बात को द्योतित किया जा रहा है तो जब ये उत्पत्ति और विनाश का क्रम बताया तो बोले कि इसके अंदर परमात्मा के बाद में सीधा आकाश आ गया था अथवा परमात्मा के बाद में तेज आ गया था तो आकाश वाला ले लेते हैं तो बीच में जो दूसरी चीजें थी उनका क्या क्रम है उत्पत्ति का तो वो अगले सूत्र के अंदर आ रहा है पंद्रवा सूत्र अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तलिंगात तल इति चेत न अविशेषात अंतरा मतलब बीच में किन के बीच में आत्मा यानी परमात्मा और आकाश के बीच में विज्ञान मनसी क्रमेण विज्ञान और मन ये क्रम से चलते हैं और विज्ञान और मन के दो तरह से अलग अलग अर्थ करते हैं फिर व्याख्याकार कर यहां तो विज्ञान का मतलब ज्ञान इंद्रिया किया गया इंद्रिया किया गया वैसे ज्ञान इंद्रिया विज्ञान से जुड़ा हुआ है इसलिए लेकिन व्यापक करेंगे तो चलो सारी इंद्रियां ले ली इन तो ज्ञानेन्द्रिया और मनसी से मन का ग्रहण किया इन्होंने लेकिन उदयवीर जी ने इसको अलग ढंग से लिया है विज्ञान का मतलब इन्होंने लिया महतत्व और अहंकार और पांच तन्मात्राएं महतत्व सांख्य की प्रक्रिया के अनुसार महतत्व अहंकार और पांच तन्मात्राएं क्योंकि जो उत्पत्ति और प्रलय क्रम बताया गया वो तो महाभूतों का था आकाश आदि का उससे पहले तन्मात्राएं भी थी तो उन सबको ले लिया इन्होंने विज्ञान शब्द से और मनसी से मन से उन्होंने ग्यारह इंद्रियों को पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेन्द्रियां और एक मन इन सब का ग्रहण कर लिया तो ये जो है विज्ञान और मन ये भी क्रमेणा क्रमशः ही उत्पन्न होते हैं क्रमेण तलिंगात तो उनका भी वहां पर सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों से तल्लिंग मतलब शास्त्रों में इस तरह का उल्लेख मिलता है उसी से पता लग जाता है तो इनमें इनके क्रम में कोई विरोध नहीं है जहां परमात्मा से आकाश और फिर वायु आदि की उत्पत्ति बताई उस क्रम का इस क्रम से जहां पर कि इनका भी वर्णन है उससे कोई विरोध नहीं है सूत्रकार कहना चाह रहे हैं अंतरा विज्ञान मनसी इनमें क्रम से विरोध नहीं है तल्लिंगात शास्त्र में प्रतिपादन होने से इनका कोई कहे कि नहीं विरोध है तो इति चेत ऐसा अगर कोई कहे तो न अविशेषात इसमें कोई विरोध नहीं है ये तो समान ही प्रक्रिया है देखिए आकाशादी भूता नाम उत्पत्ति प्रलयउ अनुलोम प्रतिलोम क्रमाभ्याम निर्णित आकाशादी भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का क्रम अनोम और विलोम इस क्रम से बताया गया किंतु तस्मात्मात्म सकाशात न केवलम आकाशादय पंच महाभूता एवं उत्पतं थे लेकिन उस परमात्मा से केवल आकाश और बाकी भूत ये पांच ही तो उत्पन्न नहीं होते किंतु परमात्म भूत गणयो अंतराल विज्ञान मनसी परमात्मा और भूतगण भूतगण मतलब भूतों का समूह आकाश से लेकर के पृथ्वी तक ये जो समूह है इनके अंतराल में बीच में विज्ञान मनसी विज्ञान और मन द्विवचन का प्रयोग है पर, इसको इन्होंने आगे खोल दिया है बुद्धिन्द्रिय ग्राम मनस मनश्च बुद्धिन्द्रिय ग्राम ग्राम मतलब समूह और बुद्धिन्द्रिय का मतलब है ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि का मतलब ज्ञान तो ज्ञानेन्द्रिय का समूह ये तो विज्ञान शब्द से लिया और मनस मन मनस्य और मन ची उभय वस्तु तत्र उत्पत्ति प्रसंगे लय प्रसंगे क्रमे ने निर्णय तव्य उत्पत्ति क्रम और प्रलय क्रम में इनका भी तो निर्णय करना चाहिए ये कहां पर रहते हैं इनकी इन ये कहाँ पर ठहरेंगे इनका क्रम कहां बनता है यथो तो ही तयोरअपी विज्ञान मनुष्य उत्पत्ति लिंग मुंडोपनिषद ही दृश्य थे क्योंकि इन विज्ञान और मन का भी उत्पत्ति और लय क्रम मुंडकोपनिषद के अंदर कहा गया पीछे जो हमने वचन देखे थे छंदो आदि के उसमें तो यह क्रम नहीं दिया गया <coughs> तो, लेकिन मुंड को परिषद में तो दिया है तो उसका वचन दे रहे हैं प्राणो मन सर्वेन्द्रिया ज्योतिराप पृथ्वी विश्व धारिणी तो इसे इस किससे उस अक्षर से उस अक्षर ब्रह्म से जाते उत्पन्न होता है कौन प्राण है प्राण मन है मन और सर्वेन्द्रिया नीचे और सारी इंद्रियां अगली पंक्ति में जो कहा वो तो पांच महाभूती है खम वायु ज्योति आप पृथ्वी विश्व से धारणी सारे विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी तो पांच महाभूतों का तो अगली पंक्ति में दूसरी पंक्ति में वर्णन किया लेकिन प्राण मन और सर्वेन्द्रियां सारी इंद्रिया ये तो यहां पर अतिरिक्त आया उससे अतिरिक्त आया तो बोले ये भी क्रम मिलता है हमारे को उससे विरोध आता है ऐसा कोई कहे इतना न अविशेष अति चेत उच्चेता यदि कोई ऐसा कहे तो तरह न तयोर विषय पृथंग निर्णयतव्यम इसके विषय में अलग से निर्णय या परिकल्पना करने की आवश्यकता नहीं है वो तो उसके अंतर्गत ही आ जाएगा कैसे होता अविशेषात अविशेष होने से इसी को खोल दिया अभेदात इनमें भेद न होने से इसी को खोल दिया अविरोधात्वा अथवा इनमें परस्पर विरोध नहीं है कोई अतिरिक्त बात नहीं है कोई भेद नहीं अभेद है और भिन्नता भी हो तो क्या कि विरोध तो नहीं है इनमें भिन्नता तो कोई कह सकता है एक भिन्नता यह होती है कि वहां पर केवल भूतों का वर्णन किया गया यहां पर प्राण मन और इंद्रियों का भी वर्णन किया बोले यह भेद है ना भिन्नता है ना या अतिरिक्त चीजों का वर्णन किया गया तो भेद का मतलब वैसे तो होता है विरोध की दृष्टि से तो इसलिए इन्होंने अभेद को फिर खोल दिया अविरोधात् ठीक है यह अतिरिक्त वर्णन है इसका मतलब उसमें परस्पर विरोध नहीं है अविरोध है। तत्र मुंडक वचने ने बाहतर सृष्टि पदार्थ नाम उल्लेख मात्रम एव अभिष्टम मुंडक उपनिषद में जो वर्णन किया है इसमें बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार की सृष्टि का उल्लेख किया गया है क्योंकि प्राण मन और इंद्रिया ये अभ्यंतर सृष्टि है यानी हमारे शरीर के अंदर रहती है और भूतों की सृष्टि है ये बाहर की सृष्टि है स्थूल सृष्टि है तो यहां आभ्यंतर और बाह्य दोनों सृष्टियों का वर्णन किया गया है जो पीछे के वर्णन थे दूसरे आकाश आदि का वर्णन था पृथ्वी पर्यंत वो बाह्य सृष्टि का वर्णन था और ये बाह्य और आभ्यंतर दोनों का वर्णन है इसमें तथा क्रम विचार से आवश्यकता इसमें क्रम के विचार की आवश्यकता नहीं है वो यथा योग्य स्थान पर लग जाएगा अब जो इन्होंने आगे लिखा है वो विचारणीय है देखिए यह तो इनके क्रम विचार की क्यों आवश्यकता नहीं है तो उसके लिए कारण बता रहे ये तो भाई हम अभ्यंतर हम वा सर्वम वस्तु जाता हम भौतिकम है जो बाहर और अंदर की जितनी वस्तुएं वो सारी भौतिक ही तो है शरीर के बाहर देख लो चाहे शरीर के अंदर देख लो सारी चीजें भौतिक ही तो है आते देख लो हृदय देख लो अंदर का जो भी है वो सब भौतिक ही तो है शरीर को बाहर से भी देख लो तो भी भौतिक है अंदर से देख लो तो भी भौतिक है हड्डियां हैं और है भौतिक ही तो है पर यहां जो अंदर रूप में जो कहा गया ऐसी सिरमत ही लाओ श्यामानंद जी बाहर और अंदर का एक ही जैसा है नहीं है क्यों नहीं है वो भी भौतिक है अंदर का भी बाहर भी भौतिक है अंदर का भौतिक नहीं है हड्डियां भौतिक नहीं है तो बस तो अंदर और बाहर दोनों भौतिक हो गए तो अंदर का मतलब क्या था प्राण मन और इंद्रिया विज्ञान मनसी जो सूत्र में कहा गया था वो अंदर के हैं भाई तो वो भौतिक है क्या भौतिक है क्या जड़ नहीं है क्या वो भी तो जड़ी है जड़ी ही तो है तो कई बार लोग बोल भी देते हैं ऐसा कि बोले मन मन तो भौतिक है जड़ के अर्थ में भौतिक शब्द का प्रयोग कर देते हैं मन तो भौतिक पदार्थ है तो अपने आप चल नहीं सकता तो भौतिक की जगह पे उनको बोलना चाहिए जड़ है क्योंकि भौतिक और जड़ में तो अंतर है ना कैसे अंतर है क्या भौतिक जड़ नहीं होता है जो वो जड़ नहीं होता है क्या नहीं तो जड़ नहीं होता है क्या भौतिक जड़ होता है ना एक ही बात तो हुई क्या अंतर है भी जो भौतिक है वो जड़ नहीं होता है दोनों जड़ है दोनों कौन भौतिक और अभौतिक दोनों जड़ तो भौतिक का मतलब भौतिक तो जड़ है लेकिन हर जड़ भौतिक नहीं है जो जो भौतिक है वो सारा जड़ है भूत जितने हैं वो जड़ हैं लेकिन जो जो जड़ है वो सारा का सारा भौतिक नहीं है वो अभौतिक भी होता है अहंकारिक होता है वो तो ठीक है तो उस दृष्टि से ये वचन जो है कुछ और अभिप्राय से लिखा गया हो क्या भौतिकाव की जगह पे जड़ कह सकते हैं या तो जो भी बाहर और अंदर का है सारी वस्तुएं वो जड़ ही है उनकी उत्पत्ति का क्रम हम निर्माण कर सकते हैं देख सकते हैं जिस तरह से ये भूत उत्पन्न हुए हैं जड़ हैं उत्पन्न होते हैं ये भी उत्पन्न होते हैं कार्य द्रव्य में क्रम उसी क्रम से ले लेंगे आगे कहते हैं भूताश्चते पञ्चाकाशादयः भूत कौन से पांच आकाश आदि उत्पत्ति रिलय कमऊ तो। उनके उत्पत्ति और लय का तो निर्णय हम पहले कर चुके हैं तन तयोर विज्ञान मनसोर उत्पत्ति लय क्रमौ सह भूत इति तो उनका निर्णय होने से भूतों का उत्पत्ति और लय का क्रम निश्चित होने से विज्ञान और मन का उत्पत्ति और लय का क्रम भी उनके साथ साथ ही समझ लेना चाहिए तद अंतर्गत तयोर विषय न पृथक सूत्र हम अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसी से समझ लेना चाहिए एक इन्होने इस तरह से थोड़ा गौण समाधान किया इसका क्या आएगा कि जहां मुंडोपनिषद में इन प्राण मन और इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई तो बोले उसका पहले वाले वचनों से कोई विरोध नहीं है वहां केवल भूतों का कथन कत, किया गया या भूतों के साथ साथ अहंकारिक इन चीजों का भी वर्णन कर दिया गया और ये जो वचन था मुंडकोपनिषद का इसका अर्थ यहां जो प्राण है इस प्राण का मतलब महत्व किया जाता है एत जा प्राणों उस परमात्मा से अक्षर से महतत्व उत्पन्न हुआ सबसे पहले महतत्व उत्पन्न हुआ और फिर मन मन का मतलब लिया जाता है अहंकार और फिर अहंकार से सर्वेंद्रिया आनी चाहिए सारी इंद्रियां इसमें जन इंद्रिया कर्मेंद्रिया और मन सब आ गए तो इस तरह की व्याख्या भी उदयवी जी ने इसी ढंग से व्याख्या की अब ऐसे में मान लो प्राण एक अलग विशेष शब्द हो गया लेकिन यहां महत्व का वाचक होगा और मन एक अलग तत्व है वैसे तो अंतकरण है लेकिन यहां पर अहंकार का वाचक हो जाता है तो ये तो क्रम इन्होंने बता दिया इनकी उत्पत्ति और नाश का तो बोले कि ये जो जड़ और चेतन चराचर जगत है जो विभिन्न शरीर हैं स्थावर और जंगम चर और अचर इनमें जो आत्मा है इसकी भी तो उत्पत्ति और नाश होता है उस विषय में आगे कहते हैं सोलवा सूत्र चराचर व्यपाश्रय स्तु सद व्यपेशो भागता तदभाव भावित्वाद चराचर का के आधार पर जो कथन है चराचर व्यपाश्रय चर और अचर का जो आश्रय आधार यानी शरीर है चर का मतलब जो गतिशील प्राणी है चलायमान प्राणी है चलते हैं जो चर गतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और अचर ये भी शरीरधारी हैं, जैसे वृक्षादि एक स्थान पर रहते हैं इधर उधर नहीं जाते उनका वैसे चर अचर शब्द का प्रयोग दो ढंग से और भी ढंग से किया जाता है चर का मतलब सजीव और अचर का मतलब जड़ इस रूप में भी किया जाता है और इसके लिए दूसरे दो शब्द प्रचलित हैं स्थावर और जंगम स्थावर और जंगम जंगम मतलब जो गतिशील है इससे चेतन जगत को ले लिया जाता है शरीर आदि से युक्त जो हैं और स्थावर से पर्वत और ये सब भूमि पत्थर आदि ये जो कि स्थिर रहते हैं उनको लिया जाता है लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है स्थावर और जंगम दोनों ही शरीरधारियों के ही कथन माने जाते हैं जैसे कि चर अचर का किया था स्थावर मतलब वृक्षादि जो स्थिर रहते हैं लेकिन है चेतन और जंगम मतलब जो गतिशील है चलते फिरते हैं वो तो दोनों तरह से अर्थ किए जाते हैं प्रसंग के अनुसार स्थावर का मतलब वृक्षादि भी लिया जाता है और पर्वत आदि भी लिया जाता है यहां पर वृक्षादि लिया है तो जंगम स्थावर शरीर जंगम और स्थावर शरीरों का आश्रय स उत्पत्ति प्रलय व्यपदेश और उत्पत्ति और प्रलय का जो कथन है उनका जन्म मरण व्यपदेशो उत्पत्ति और प्रलय क्या होगा उनका जन्म और मरण होगा वो भाग तो गौण है तो भाग तो यानी गौण कथन होगा इनका जो आश्रय आत्मा है उसका जन्म और मरण गौणी कथन होगा नहीं जंगम स्थावर शरीर वर्तिनो जीव उत्पत्ति विनाशो भावतः जंगम और स्थावर शरीर वर्ती जो जीव है उसकी उत्पत्ति और नाश तो होते ही नहीं है उक्तम ही जैसा कि शास्त्र में कहा गया है अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर कठोपनिषद ये जो आत्मा है ये अजय है उत्पन्न नहीं होता है नित्य है सदा रहने वाला है शाश्वत है सतत विद्यमान है पुराण है वह पहले से है यानी सदा से है सनातन है न हन्यते हन्यमाने शरीरे शरीर के मारे जाते हुए वो नहीं मारा जाता नष्ट नहीं होता और कहा आगे अस् सौम्य महतो वृक्ष यो मूले अभ्याहत हे सौम्य इस महान वृक्ष के मूल में जो आघात करे मूल में महान कोई बड़ा वृक्ष हो उसकी जड़ को काट दे तो पूरा पेड़ सूख जाएगा ऐसे अब इन्होंने बिंदु बिंदु लगा दिया छोड़ दिया है इसको संकेत कर रहे हैं कि यद एक आम शाखा जीवो जहाती जो जीव एक शाखा को छोड़ता है जिस शाखा को छोड़ता है तो वो शाखा सूख जाती है फिर बिंदु बिंदु दिया छोड़ दिया फिर सर्व सुष्यति और सब कुछ भी सूख जाता है अगर वो सारे को छोड़ दे तो सारा सूख जाएगा पूरा पेड़ सूख जाएगा यहां भी एक अलग हो गया फिर एक अगला वचन शुरू हो रहा है जीवा पेतम बाबा किला इदम सर्व शुष्यति के बाद या तो अल्प लगा लीजिए जीवा पेतम बाबा किला इदम मृियते न जीवो मृियते जीव के हट जाने पर अपेत होने पर ये मर जाता है ये शरीर मर जाता है लेकिन न जीवो मृियते जीव तो नष्ट नहीं होता है ये वचन दिया है इन्होंने छंदोगे का छह ग्यारह तीन इसमें जो अंत वाला है जीवा पेतम वाला अंश है ये तीसरा है और जो ऊपर से है अस््य सौम्य महत्व वृक्ष वो पहला वाला है तो यहां जो छह ग्यारह तीन लिखा है यहां पर तीन से पहले एक और रेखा खींच के रेखा खींच दिए तो मतलब एक से तीन एसआर अर्थ निकल के आ जाएगा एक से तीन के मिला जुला के तोड़ तोड़ के छोटे छोटे अंश यहां पर लिए गए तो उसमें जो पहली पंक्ति है अस्य सौम्य मह तो वृक्ष यो मूले अभ्याहन्यात ये पहली संख्या का है फिर यद एक जीवो जहाती ये दूसरे का है फिर थोड़ा सा अंश छोड़ दिया सर्व ये भी दूसरे का ही है और जीवा पेतम है ये तीसरे का है तो इस पे प्रश्न है कि कथम ही भागत इसको भागत प्रयोग क्यों कहते हैं यानी गौण क्यों प्रयोग कर रहे हैं जब जीव मरता और जीता ही नहीं है लेकिन फिर भी उसको क्यों कहते हैं कि मर गया और जी गया कहते हैं ना जीव ने जन्म लिया है जीव मर गया बोला जाता है ना लोक के अंदर तो ये प्रयोग क्यों करते हैं यहां पर एक व्यक्ति थे कोई पहले ब्रह्मचारी थे यहां गए थे कहीं तो सूफी संतों के पास किसी के पास गए होंगे वो तो वो तो पुनर्जन्म और ये सब मानते नहीं है उस रूप में नहीं मानते जैसे हम लोग मानते हैं तो मृत्यु के बाद में वो नहीं रहेगा हालांकि वो इस रूप में मानते हैं कि जब कयामत आएगी उसके बाद में अल्लाह ताला इंसाफ करेगा और फिर जन्नत और जहन्नुम दो वो प्राप्त होंगे और उत्पन्न होता है ये इस तरह से तो बोले ये लोग अपने कहते हैं कि आत्मा नित्य है लेकिन साथ में बोलते ना कि देखो आत्मा का जन्म हो गया आत्मा का मरण हो गया ये सब भी तो बोलते हैं इनके बोलने से ही पता लगता है कि ये आत्मा को पहले नहीं मानते इस तरह से उन्होंने कुछ कथन किया तो शास्त्र के और बोलचाल में तो हम ये जन्म मरण बोलते हैं लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं होता है कि आत्मा मर रहा है या आत्मा जन्म ले रहा है उसका स्पष्टीकरण करें तो बोले आत्मा में ये जन्म मरण का कथन क्यों किया जाता है ये प्रयोग क्यों हो जाता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं तद भाव तो खोल रहे हैं तदभाव को खोला तस्य जीवात्मनो जंगम स्थावर देह भावे ये जीवात्मा का तो उसके भाव में भावित होने से उसके किसके उससे जीवात्मा का भाव यानी तो देह भाव के रूप में चाहे वो स्थावर देह हो चाहे जंगम देह हो उस भाव में भावित होने से क्योंकि वो उस रूप में वहां पर आ जाता है उसमें स्थिर हो जाता है भावित वाद को खोल रहे हैं वर्तमानत्वात विद्यमानत्वात शरीर में विद्यमान होने के कारण से ये कथन हो जाता है वर्तमानवाद इसी को आगे खोल दिया प्रवर्तमानत्वात वहां आकर के वो गतियां करता है इसलिए उसका जन्म कह दिया जाता है यथा चौकतम जैसा कि कहा गया इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं सवा अयम पुरुषो जायमानः शरीरम अभि संप्य स उत्क्रामन मियमाण तो ये जो कहा सवा अयम पुरुषो जायमानः ये पुरुष उत्पन्न होता हुआ और उत्पन्न कौन हो रहा है जायमान कौन है नहीं ये वचन के अंदर देखो ना? इस वचन में जायमान कौन हो रहा है वैसे तो हम सिद्धांत से जानते हैं इसलिए हम उत्पन्न होने वाला है शरीर लेकिन वचन देखो ना सवा अयम पुरुष जायमान उत्पन्न कौन हो रहा है ये पुरुष पुरुष कौन है आत्मा आत्मा उत्पन्न हो रहा है सीधे सीधे कहा गया है लेकिन स्पष्टीकरण कैसे होगा जायमान शरीरम अभिसंपद्य जायमान का मतलब शरीर को प्राप्त होता हुआ शरीरम अभी संपत्ति मान शरीर को प्राप्त होता हुआ शरीर में प्रवेश करता हुआ विद्यमान रहता हुआ तो पुरुष के जायमान का मतलब यही है कि वो शरीर से संयुक्त होता है इसके बाद वहां वचन दूसरे हैं, बीच में तो यहां बिंदु बिंदु बिंदु कर लेना चाहिए जायमाना के बाद संपत्ति शरीरम अभी बिंदु बिंदु बिंदु खाली फिर उसी में आगे है स उत्क्रामन मृमान वो उत्क्रामन उत्क्रमण करता हुआ उत्क्रांति करता हुआ बाहर जाता हुआ मृा मरता हुआ तो उत्पन्न होता हुए मैं क्या कहा था शरीर में अपनी संपत्ति में और मृियमाण मरता हुआ क्या हुआ वो उत्क्रमण यहां से बाहर जाता हुआ तो कहां से उत्क्रमण करेगा शरीर से लिखा हुआ तो नहीं है यहां पर लेकिन पीछे जो कहा था जायमान शरीरम अभी संपद्य माना शरीर में प्रवेश करता हुआ शरीर की ओर जाता हुआ शरीर बनता हुआ तो उत्क्रामन का मतलब शरीर उत्क्रामन ये स्वतः वहां से निकल के आएगा भले ही शब्द नहीं कहा गया है बृहदारण्य तस्मात न जीवात्मा उत्पत्ति विनाशोत इसलिए जीवात्मा के उत्पत्ति विनाश नहीं होते स नित्यो अजन्मा अमृत तो नित्य अजन्मा और अमृत है अने सूत्रेण जीव से नित्यत्व जीव की नित्यता सिद्ध होती है सूत्रकार व्यास मुनि जी वेदांतर्शन ब्रह्म सूत्र जीव को नित्य मानते हैं और पुष्टि में शास्त्र के प्रमाण हैं, उपनिषद के प्रमाण दिए गए नित्य मानते हैं यच्च नवीन वेदांत जीव कल्पना मिथ्या स अन निराकृता भवती तो नवीन वेदांत में जो जीव की कल्पना की गई है उसमें जीव की कल्पना क्या है जीव उत्पन्न होता है ना जीव उत्पन्न होता है तो वो क्योंकि जीव वास्तव में तो है नहीं कुछ जीव उत्पन्न जो होता है जो कल्पना की गई है वो इससे निराकृत होती है वो मिथ्या होती है आगे देखिए अच्छा और कहते हैं आत्मा उत्पन्न नहीं होती नष्ट नहीं होती इसकी पुष्टि में अब वैसे तो ये सिद्धांत तो हमारे को सबको स्पष्ट है ही हम स्वीकार ही करते हैं स्वीकार कर चुके हैं कि आत्मा उत्पन्न और नष्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी ये चर्चा चल रही है हमें लगे भाई ये तो सारी वही वही, वही बातें आ रही हैं लेकिन शास्त्रों के वचनों को देते हुए पुष्टि देते हुए चर्चा चलाई जा रही है जिनको ये नहीं पता है उनको तो ये दर्शन पढ़ते हुए पता लगेगा ही जो नहीं जानते हमारे को पहले से वैसे पता है लेकिन इससे शास्त्र की विवेचना और शास्त्रों में जो वचन आए हैं उनकी संगति कैसे इसका अर्थ निकालेंगे भिन्न अर्थ क्यों नहीं ले सकते वो सब और हम मानते हैं कि जीव उत्पन्न और नष्ट नहीं होता लेकिन फिर कोई वचन लेकर के आ जाए उपनिषद आदि का कि तो कोई यहां तो ये यह लिखा हुआ है तो उसका समाधान कैसे इन सब विवेचनाओं से हमें उनके समाधान सामंजस्य का अभ्यास होता है अर्थाच और कह रहे हैं आत्मा आत्मा न उत्पन्न होता है नष्ट होता है अश्रुते है उसके नष्ट होने उत्पत्ति की श्रुति नहीं है कोई वचन नहीं मिलता है नित्यवाच ताभ्य और उनके उन श्रुतियों से उसके नित्य सिद्ध होने से उसमें नित्यता का भी स्पष्ट कथन किया गया एक तो यह कहा कि उसके उत्पत्ति और विनाश की अश्रुति है जीवात्मा उत्पन्न होता है नष्ट होता है इसकी कोई श्रुति नहीं मिल रही एक तो ये बात हुई दूसरा नित्यता की भी श्रुति मिली उन्हीं श्रुतियों से उसकी नित्यता भी सिद्ध होती है और नित्यता सिद्ध हुई तो इसका मतलब उत्पत्ति और विनाश नहीं होते दो ढंग से बात को कहा जा रहा है भाष्य न आत्मा आत्मा अर्थात जीवात्मा न ही उत्पद्य नहीं, नहीं विनश्यति इसी को खोल दिया जीवात्मा न उत्पत्ति प्रलयो न उत्पत्ति विनाश नहीं होते हैं कुतः क्या कारण है कैसे अश्रुत हैं तद विषय श्रुति वचन अभाव इससे संबंधित श्रुति वचन का अभाव है कोई तो मिलती ही नहीं न ही केवलम एतावेव यदय श्रुतिर्ना इतना ही नहीं है कि उसके उत्पत्ति और नाश की कोई श्रुति नहीं मिलती है वचन नहीं मिल रहा है नित्यत्वा, नित्यत्वा खोल दिया श्रुतिभ्य है उन श्रुतियों से वचनों से तस्त्म नित्यत्व स्पष्ट थे उसकी नि, नित्यता स्पष्टी प्रतीत होती है तद्य था तो उसके लिए वचन का न जायते मृतते व्यप्चित अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो तो न उत्पन्न होता है न मरता है वो जानवान अज है नित्य है शाश्वत है पुराण है कठोपनिषद का और छंदो के का भी पीछे जो वचन आया उसको फिर कह रहे जीवा जीवापेतम बाबा कि न इदम मृियते न जीवो मृियते जीव से अलग होने पर ये शरीर मरता है न कि जीव मरता है तो ये भाष्य हो गया इसका अब विवेचना की जा रही है शंकर भाष्य की कि अत्र शंकर भाष्य यद्यपि जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्मा अपितु तो स्वतंत्र है स्वीकृत यहाँ शंकर ने भी अपने भाष्य में जीवात्मा को अनुत्पत्ति धर्मा और स्वतंत्र स्वीकार किया है क्या लिखते हैं वो उनका वचन उद्धृत किया जा रहा है यहाँ न आत्मा जीव उत्पत्ति आत्मा अर्थात जीव उत्पन्न नहीं होता है कुतः अश्रुत वही हेतु दिया न ही अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणम अस्ती जो उत्पत्ति का प्रकरण है सृष्टि का उस प्रकरण में जीव का नाम नहीं लिखा हुआ है आकाश की उत्पत्ति वायु की उत्पत्ति लेकिन वहां जीव की उत्पत्ति का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इससे पता लगता है ये उत्पन्न नहीं होता है अश्रुते है नित्यत्वम ही अस्य श्रुतिभ्यो अवगम्य और ये जो कहा नित्यत्वाच्ताभ्य तो श्रुतियों से शास्त्र वचनों से उसका नित्यत्व भी जाना जाता है तो ताहा कहा श्रुत वो कौन सी श्रुतियां हैं तो बोले न जीवो मृत छे का वचन दिया है शंकर भाष्य में जीव मरता नहीं है तो ये तो शंकर भाष्य हो गया अब इस पे ये टिप्पणी कर रहे हैं इतम जीवात्मान नित्यम मन्यमान इस प्रकार जीवात्मा का नित्यत्व मानते हुए भी शंकर स्वामी पुनः तत्सत्ताम ब्रह्मणों भिन्नम न स्वीकारोती उसको नित्य भी मानते लेकिन ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा की सत्ता को भी नहीं स्वीकार करते जब वो नित्य है तो भ्रम से भिन्न ही है जब जीव नाम के तत्व को अलग से नित्य कहा जा रहा है तो ब्रह्म से भिन्न सत्ता वाला ही होगा यम जीवात्मा नम सूत्रकारो नित्यम मानोते सूत्रकार जिस जीवात्मा को नित्य मानता है और श्रुतिस्तु यो अजो नित्यश्च की और श्रुतिशु च और श्रुतियों में शास्त्र वचनों में जिसको अज और नित्य गाया जाता है मनी बार बार पुकारा जाता है कि यही है अजय है नित्य है और स्वयं अपनी यम आचार्य शंकरो न आदिम आदिम अंगीचकार और स्वयं आचार्य शंकर ने भी जिसको यमाचार्य है मतलब यम आचार्य शंकर है शंकरा जिसको जिस आत्मा को आचार्य शंकर ने भी न आदिम अंगीचकार कि ये आदि का है हाँ शंकरो अनादिम अंगीचकार है हाँ जिसको उसने अनादि अंगी चकाने मतलब स्वीकार किया है पुनः सत्ताम ब्रह्म भिन्ना अनंगी कुर्वन और फिर उसी जीव की सत्ता को ब्रह्म से भिन्न स्वीकार न करते हुए तसे सत्ता में विलोप और फिर उसकी जीव की स्वतंत्र सत्ता का ही खंडन करता हुआ आचार्य शंकर और न ना आत्मा नाम कुपोष है उन्होंने न तो अपनी पुष्टि की ऐसा करते हुए न सूत्रकार न सूत्रकार की पुष्टि की और नगवतीम श्रुतिम और न ही भगवती श्रुति की पुष्टि की है इसी की पुष्टि नहीं की है ये जो अभेद सिद्ध कर दिया जब अपने भी वचन से विरुद्ध हो गए और इनसे भी विरुद्ध हो गए इति बुधा तो जो जानकार लोग हैं वो इसको अच्छी प्रकार से समझ लें जान लें ध्यान कर लें कि देखो उन्होंने ऐसा किया है ईदृशी विचार सरणी किदृग अर्थम प्रसूत इति जानियात आचार्य शंकर एवं तो ये प्रकार ये जो विचार सरणी है कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है जीव ब्रह्म का ही अंश है और अलग है ही नहीं ये जो विचार सरणी है अद्वैत वाली ये किदृक अर्थम प्रसूते किस प्रकार के तात्पर्य को उत्पन्न कर रही है ये तो आचार्य शंकर ही जाने इससे निकला क्या ऐसा करके निकाल क्या लिया आपने जब शास्त्र वचन कह रहे हैं ये कह रहे हैं इसको करके निकला क्या तात्पर्य क्या निकला प्रयोजन कैसे सिद्ध हुआ विपरीत बात कह के ये तो आचार्य शंकर ही जाने प्रत्यक्षम तो खाल इदम एवं लभ्य जीव विषय कम शंकर मतम वेदांत दर्शन विरुद्धम लेकिन प्रत्यक्ष तो यही उपलब्ध होता है कि जो जीव विषय शंकर का मत है शंकर मत है वो वेदांत दर्शन के विपरीत है तो ये प्रत्यक्ष कैसे उपलब्ध होता है शास्त्रों में मत ये वचनों के अंदर प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष नहीं इंद्रिय गम में लेकिन शास्त्रों के जो प्रत्यक्ष वचन दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि इनकी जो मान्यता है ये वेदांत दर्शन की नहीं है ब्रह्मसूत्रों की ये मान्यता नहीं है इन्होंने इस तरह की व्याख्याएं है की हैं अपना जो उन्होंने मान्यता बनाई थी किसी प्रयोजन से और उसके आधार पर ही उन्होंने उस तरह का प्रचलित किया और वेदान दर्शन से ब्रह्म से उसी तरह के अर्थों को निकाला और उसके बाद के भी जो है द्वैताद्वैता द्वैत विशिष्टाद्वैत उन्होंने भी सबने इन्ही सूत्रों से उस सबको निकाला है तो ये सारा का सारा हो तो आत्मा तो नित्य है ठीक है किन्हीं को पूछना है तो पाठ इतना ही रखते हैं चलिए प्रणाम तो नहीं ओ। सभी को ओम शुभ